श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 36 दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ मनुष्य में ईश्वर दर्शन नरेंद्र से प्रथम भेंट श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में अपने कमरे में बैठे हैं भक्तगण उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं आज ज्येष्ठ मास की कृष्णा चतुर्दशी सावित्री चतुर्दशी व्रत का दिन है सोमवार चार जून अठारह सौ आज रात को अमावस्या तिथि में फरहारिणी काली पूजा होगी मास्टर कल रविवार से आए हैं कल रात को कात्यायनी पूजा हुई थी श्री राम कृष्ण पेवा विष्ट हो नाट मंदिर में माता के सामने खड़े हो गाते हुए कह रहे थे माता तुम ही ब्रज की कात्यायनी हो तुम ही स्वर्ग हो तुम ही मर्त्य हो तुम्ही पाताल भी हो तुम्हें से हरि ब्रह्मा और द्वादश गोपाल पैदा हुए हैं दस महाविद्याएं और दशावतार भी तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं अब की बार तुम्हें किसी प्रकार मुझे पार करना होगा श्री कृष्ण गा रहे थे और माँ से बातें कर रहे थे प्रेम से बिल्कुल मतवाले हो गए थे मंदिर से वे अपने कमरे में आकर तख्त पर बैठे रात के दूसरे प्रहर तक माँ का नाम संकीर्तन होता रहा सोमवार को सवेरे के समय बलराम और कुछ दूसरे भक्त आए फलहारनी काली पूजा के उपलक्ष में त्रैलोक्य बाबू आदि भी सब परिवार आए हैं सवेरे नौ बजे का समय है श्री राम कृष्णदेव प्रसन्नमुख गंगा की ओर के गोल बरामदे में बैठे हैं पास ही मास्टर बैठे हैं राखाल लेते हैं आनंद में श्री राम कृष्ण ने राखाल का मस्तक अपनी गोद में उठा लिया है आज कुछ दिनों से आप राखाल को साक्षात गोपाल के रूप में देखते हैं त्रैलोक के सामने से माँ काली के दर्शन को जा रहे हैं साथ में नौकर उनके सिर पर छाता लगाए जा रहे हैं श्री राम कृष्ण राखाल से बोले उठ रे उठ श्री राम कृष्ण बैठे हैं त्रैलोक्य ने आकर प्रणाम किया श्री राम कृष्ण त्रैलोक्य से कल यात्रा नहीं हुई त्रैलोक्य जी नहीं अब की बार यात्रा की वैसी सुविधा नहीं हुई श्री राम कृष्ण तो इस बार जो हुआ सो हुआ देखना जिससे फिर ऐसा ना होने पाए जैसा नियम है वैसा ही हमेशा होना अच्छा है त्रैलोक यथोचित उत्तर देकर चले गए कुछ देर बाद विष्णु मंदिर के पुरोहित राम चटर्जी आए श्री राम कृष्ण राम मैंने त्रैलोक से कहा इस साल यात्रा नहीं हुई देखना जिससे आगे ऐसा ना हो तो क्या यह कहना ठीक हुआ राम महाराज उससे क्या हुआ अच्छा ही तो कहा जैसा नियम है उसी प्रकार हमेशा होना चाहिए श्री राम कृष्ण बलराम थे अजी, आज तुम यही भोजन करो भोजन के कुछ पहले श्री राम कृष्ण देव अपनी अवस्था के संबंध में भक्तों को बहुत बातें बताने लगे राखाल बलराम मास्टर रामलाल तथा तो और दो एक भक्त बैठे थे श्री रामकृष्ण हाजरा मुझे उपदेश देता है कि तुम इन लड़कों के लिए इतनी चिंता क्यों करते हो गाड़ी में बैठकर बलराम के मकान पर जा रहा था उसी समय मन में बड़ी चिंता हुई कहने लगा माँ हाजरा कहता है नरेंद्र आदि बालकों के लिए मैं इतनी चिंता क्यों करता हूँ वह कहता है ईश्वर की चिंता त्याग कर इन लड़कों की चिंता आप क्यों करते हैं मेरे यह कहते कहते अचानक माँ ने दिखलाया कि वे ही मनुष्य रूप में लीला करती हैं शुद्ध आधार में उनका प्रकाश स्पष्ट होता है इस दर्शन के बाद जब समाधि कुछ टूटी तो हाजरा के ऊपर बड़ा क्रोध हुआ कहा साले मेरा मन खराब कर दिया था फिर सोचा उस बेचारे का अपराध ही क्या है वह यह कैसे जान सकता है मैं इन लोगों को साक्षात नारायण जानता हूँ नरेंद्र के साथ पहले भेंट हुई देखा देह बुद्धि नहीं है जरा छाती को स्पर्श करते ही उसका बाह्य ज्ञान लोप हो गया होश आने पर कहने लगा आपने यह क्या किया मेरे तो माता पिता हैं यदु मल्लिक के मकान में भी ऐसा ही हुआ था क्रमशः उसे देखने के लिए व्याकुलता बढ़ने लगी प्राण छटपटाने लगे तब भोलानाथ से कहा क्यों जी मेरा मन ऐसा क्यों होता है नरेंद्र नाम का एक कायस्थ लड़का है उसके लिए ऐसा क्यों होता है भोला बोले इस संबंध में महाभारत में लिखा है कि समाधिवान पुरुष का मन जब नीचे उतरता है तब सतोगुणी लोगों के साथ विलास करता है सतोगुणी मनुष्य देखने से उसका मन शांत होता है यह बात सुनकर मेरे चित्त को शांति मिली बीच बीच में नरेंद्र को देखने के लिए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 सबके हाथ में मैंने जलपान की सामग्री दी देखा साक्षात ब्रज के ग्वाल बाल उनसे जलपान लेकर मैं भी खाने लगा प्रायः होश न रहता था मथुर बाबू ने मुझे ले जाकर जान बाज़ार के मकान में कुछ दिन रखा था मैं देखने लगा साक्षात माँ की दासी हो गया हूँ घर की औरतें बिल्कुल शरमाती नहीं थीं जैसे छोटे छोटे बच्चों को देख कोई भी स्त्री लज्जा नहीं करती रात को बाबू की कंधा रात को बाबू की कन्या को जमाई के पास पहुंचाने जाता अब भी थोड़ी ही में उद्दीपना हो जाती है राखाल जब करते समय ओट खिलाता था मैं उसे देखकर स्थिर नहीं रख सकता था एकदम ईश्वर की उद्दीपना होती और विवल हो जाता श्री रामकृष्ण अपने प्रकृति भाव की